बलिहारे चटोरपन के अवसर पर हाथ छोड़ भागे जब दूध भात का समय हुआ हम सब का साथ छोड़ भागे लक्ष्मण ने कहा कठिनता से ऐसा अवसर पाया हमने शंकर का चाप चढ़ा कर ही यह दूध भात खाया हमने मित्रों का मंडल तब बोला उसमें क्या शान तुम्हारी है शंकर का धनुष चढ़ाने में ताकत हर तरह हमारी है बरसों तक तुम्हें अखाड़े में हम सबने खूब लड़ाया है यह फल है उसे पल्लपन का यह यह फल है उसे मल्लपन का जो शिव का धनुष उठाया है यह सुनकर राघव भोल उठे हाँ सत्य तुम्हारा कहना है पर हम भी भूल नहीं तुम्हें यह सब बेकार उलहना है मालूम तुम्हें हो जाएगा आगे को क्या कर आए हम तुम सबके साथ साथ अपना भोजन पका कर आए हम काया जो हमने दूध बात वह केवल रीत निभाई है अब जो न्यो जो नार वहां होगी वह साथ साथ ठहराई है इतने ही में आ गया वह सुखमय सस्वाद कुंवर कले वे को जनक बुला रहे सार तब बोले रघुबंश मड़े क्यों जब हारा कौन सखा बृंद बात सुना रहा कुछ समय मोन सब प्रकार है आजकल जेत तुम्हारे हाथ यह कह सब हंसते हुए चले राम के साथ अंतपुर में हुई थी यह प्यारी दाल प्यारीखाव के सहित जी मेरा राजकुमार माता के भात महारानी इस सब पर बलबल जाती थी अपने हाथों से बार बार स्वादिष्ट पदार्थ जिमाती थी दासी दल चमर डुलता था बनितादल गीत गा रहा था संपूर्ण भवन में इस प्रकार अद्भुत आनंद छा रहा था आनंदी सखी कौशलपुर का हम अचरज यहां सुनाते हैं हे बहना वहां खीर द्वारा बेटे पैदा हो जाते हैं मुस्का कहा शत्रु ने अचरज है उससे बड़ा यहां बेटी सहित धरती में से निकला करता है घड़ा यहां। वर कलेवा कर गए इस प्रकार सब बाल तब प्रबंध बढ़ार का करने लगे नेपाल जनवासे में नोतनी हुए नियम अनुसार दोनों दृष्य होने लगे बिनती विविध प्रकार जनक मंडली ने रघुकुल का यश यशगान कविता में करने लगे दशरथ का सम्मान कहन छके सुनके के यश को तब लोचन दर्शन को वकुल लोचन तृप्त हुआ जब तो लोचन तृप्त हुआ जब तो कर पैर पारन कोलल छाए कर्ण छके सुन के अस को तब लोचन दर्शन को अकुलाए पांव पड़े पुरशु हुआ गृह शुद्ध हो जूठन जो पड़ जाए पाँव पड़े पुरुष हुआ गृह शोध हो जूठन जो पड़ जाए स्वीकृत स्वामी करे बिनती सेवक अति नम्र निमंत्रण लाये स्वीकृति स्वामी करे विनती बिनती स्वामी करेनतीवक नमन मंत्र लाये कर्ण छे सुन केोचन दर्शन को लोचन तृप्त हुआ जब तो कर पैर पखारण खोल छाये कर्ण छके सुनके के यश को कर्ण छके सुनके के यश को उत्तर में वर पक्ष ने कर यतिष्टाचार कन्या वालों से किया यह विनती व्योहार देते जो आप बढ़ाई हमें सो बढ़ाते हैं मान यकिन का देते जो आप बढ़ाई हमें सो बढ़ाते हैं मान यकिन चन का भाग्यवश हमारे बढ़ जो मिला सम महती जन का भाग्यवश हमारे बड़े जो मिला संबंध महती जन का देते जो आप बढ़ाए हमें तो बढ़ाते हैं मान य किंचन का बढ़ाते मान य किंचन का हम तो नवधेश परपद पर योगेश है श्रीमान का भक्त जनों को प्रेम प्रसाद है भक्त जनों को प्रेम प्रसाद है भोजन निमंत्रण भगवान का देते जो आप बढ़ाई हमे तो बढ़ाते हैं मान यकिंचन का मान यकिचन का मान यकी चन का राजभवन में राज से हो राज बढ़ा इसको कहे अथवा कहे पंगत पंगत के आगे ही पंगत स्वर्ण पात्रों के थे सड़रस छत्तीस प्रकारों के जिनमें भोजन सामग्री थी सुंदरस जान सब सूपकार स्वादिष्ट वस्तुएं लाते थे संपूर्ण पदार्थ पाहुनों पर बिन मांगे ही पहुंचाते थे बढ़ार बड़ा आहार समझ वस्तुएं गिनानी नहीं हमें अनगिनते के गिनते लिख कर लेखनी लजानी नहीं हमें पृथ्वी पर जितने भी पदार्थ शुद्ध स्वादयुक्त थे इतना ही कह देना है सब बार बराहार में प्रस्तुत थे प्रेम सहित हो रहे थे जब प्यारी बढ़हार नारी दल गा रहा था गीत समय अनुसार आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया आओ मोहनिया प्यारी मोहनिया हित मित गोहिया गया गाओ बधिया भोजन जी मन को आए हैं आज हमारे मेहमान श्रीमानों के चरण पखारी जागे सब विधि भाग मारी भोजन कब यह योग्य तुम्हारे कृपा हुए जो आप पधारे स्वीकारो प्रेम पगा पक आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया मिल, मिल गैया गाओ हमने जब यह पग पकड़े हैं तब हम और तुम ये कहु उदगण से उद्योत मिले हैं सेवक इतने आज बड़े नाता यह अचल रहे भगवान भगवानताय अचल रहे भगवान भगवानाता अचल रहे भगवान भगवानलमिल गुया दैया गाओ बधाईया आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया जन जिमन को आए आज हम रे मेहमान आओ सोहनिया प्यारी मोहनिया मिल गैया गैया गाओ बध बिगड़ गए हैं आजकल इन गीतों की रीत अब तो गारी गान ही है ब्याह हो